पौधों का रखवाला टॉमी ने कहा मैं पौधों का रखवाला हूँ यह बड़ी अच्छी बात है बेटा उसकी मां ने कहा इसके बारे में मुझे विस्तार विस्तार से बाद में बताना देखो अभी मैं कुछ खरीदारी के लिए बाजार जा रही हूँ मैं जल्द ही वापस आऊंगी जब टॉमी की मां घर वापस आई तो उन्होंने जो कुछ देखा उससे उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा उनका पूरा घर पौधों से भरा हुआ था और टॉमी अभी भी पौधों के गमले ला रहा था यह सब क्या चल रहा है माँ हफ्ते में पूछा माँ मैंने तुमसे कहा था टॉमी ने जवाब दिया मैं पौधों का रखवाला हूं मैं उन लोगों के पौधों की देखभाल करता हूँ जो छुट्टियों पर गए हैं आसपास के सभी पड़ोसी मेरे ग्राहक हैं। ओह माँ ने दुखी होते हुए कहा यह तो काफी भयानक या बेहद भयानक है जब टॉमी के पिता घर आए तो एक गमले से टकरा गिर गए यह सब क्या बकवास है वो गरजे आपको याद नहीं टॉमी ने पूछा आपने कहा था कि मैं इन गर्मियों की छुट्टियों में जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि हम इस बार छुट्टी पर नहीं जा रहे हैं टॉमी के पिता ने सिर हिलाए उन्हें अपना वादा याद आया ठीक है उन्होंने कहा टॉमी ने कहा मैं पौधों का रखवाला हूं, मुझे हर पौधे के लिए रोजाना दो सेंट मिलते हैं टॉमी ने पौधों की अच्छी देखभाल की जिन पौधों को छाए की ज़रूरत थी उसने उन्हें छाव में रखा और जिन्हें धूप की जरूरत थी उन्हें बाहर सूरज में रखा उसने उन्हें बड़े ध्यान से पानी दिया कुछ को ज़्यादा कुछ को कम पौधों का एक, अच्छा तो एक उस, टॉमी को वो सब कुछ बहुत अद्भुत लगा सुबह जब परिवार ने किचन में नाश्ता किया तो उनका किचन पौधों से घिरा था उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे जंगल में पिकनिक मना रहे हो लेकिन टॉमी के पिता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ड्राॅइंग रूम में टेलीविजन देखते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे वे घने जंगल में कोई आउटडोर फिल्म देख रहे हैं। टॉमी को इसमें बेहद मजा आया लेकिन उसके पिता को अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा आया यहाँ तक कि अब उनका बाथरूम भी पौधों से भरा हुआ था नहाते समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे एक सुंदर जंगल की एक छोटी सी झील में तैर रहे हो लेकिन एक रात टॉमी को टब में बैठे बैठे ही नींद आती पौधों की देखभाल करना बहुत कठिन काम था और वो एकदम थक गया था तुम जाकर अपने बिस्तर पर सो जाओ बेटा माँ ने कहा क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देना होगा टॉमी बिस्तर पर जाकर सो गया वो असरच करने लगा कि उसके ग्राहक छुट्टियों से कब ऑफिस आएंगे वो एक सपना देखने लगा उसने सपने में देखा कि उसके पौधे इतने बड़े हो गए थे कि उनसे एक बड़ा जंगल बन गया था घने जंगल के कारण वह घर में घुस भी नहीं सकता था फिर उसने चिमनी के जरिए पौधों को पानी दिया पूरी रात उसने सपना देखा कि उसके पौधे और बढ़ रहे थे अब पेड़ इतने बड़े और मजबूत हो गए कि टॉमी का घर टूट गया और घर की दीवारें गिर गई फिर सभी पड़ोसी चिल्लाते हुए दौड़े हुए आए हमारे पौधे कहाँ हैं हमारे पौधे कहाँ हैं पॉमी एक छलांग लगाकर जाग उठा सुबह का समय था उसके पिता को काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी और वो चिल्ला रहे थे मेरी पैंट कहाँ है मेरी पैंट कहाँ है वो वो कितना बैलेंस अपना था पॉमी ने सोचा उसने उस सुबह अपना नाश्ता भी नहीं खाया बाद में मिलूँगा उसने कहा उसने माँ से कहा फिर वो घर से बाहर निकला टॉमी सीधा लाइब्रेरी में गया और वहां पर उसने पौधों के बारे में सभी किताबों को देखा अंत में उसे वो किताब मिली जिसकी उसे तलाश थी फिर वो पौधों के सप्लाई स्टोर में गया वहां से कुछ चीजें खरीद करो गर गर कर घर घर पहुंचकर उसने वही किया जो किताब में लिखा था। उसने पौधों की बड़ी बड़ी टहनियों काट छाट अलग किया ये पौधों के बाल काटने जैसा था फिर उसने उन छोटे छोटे गमलों में वो कटिंग लगाई जो उसने खरीदे थे किताब में लिखा है वे जल्दी बढ़ेंगे जब पड़ोसी छुट्टियों से घर वापस लौटे तो उन्होंने टॉमी को पैसे दिए और वे अपने अपने पौधे घर वापस लेकर गए वे कितने अच्छे लग रहे हैं सभी ने कहा वे कितने स्वस्थ और सुंदर हैं टॉमी ने छोटे गमले गमलों वाले पौधों को सभी बच्चों में बांट दिया जिससे वे बहुत खुश हुए घर में अब एक भी पौधा नहीं बचा टॉमी ने सोचा कि अब उसके पिता बहुत खुश होंगे लेकिन रात के खाने के बाद टॉमी को बहुत आश्चर्य हुआ क्या तुम्हें पता है उसके पिता ने कहा मुझे उन पौधों की बहुत याद आ रही है जब वे यहाँ थे तब ऐसा लगता था कि मैं अपने गाँव में हूँ फिर पिताजी ने कहा मैं अभी इतना व्यस्त नहीं हूँ क्यों न हम एक छुट्टी पर जाएं हम सभी को एक छुट्टी की जरूरत है विशेषकर मुझे टॉमी चिल्लाए फिर अगले ही दिन वे छुट्टी पर गए समाप्त